ओम शांति शांति शांति ओ शे शांतराज ओम नारायणाय लघु नारायण ब्रह्मसूत्रशंकरण तक विचार हो गया था जिसमें शास्त्र योनित्व भेद को लेकर ब्रह्म सर्वज्ञ है जगत कारण है यह सिद्धि किया है दूसरे वर्णक में ब्रह्म ही माध्यम है सब सत्सृष्टि का और ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्र माध्यम है ऐसा कहा शास्त्र प्रमाण से ही ब्रह्म का निश्चय होता है इस प्रकार दोरो वर्णग में दो प्रकार विग्रह करके अर्थ किया पहले वर्णग में षष्ठी समास किया दूसरा वर्ण के लिए बहुरीह समास का अर्थ किया अब चतुर्थ सूत्र है जो समन्वय अधिकरण के अंतर्गत एक ही सूत्र है उसके संबंध में पूर्वपक्ष आदि के संक्षेप रूप में न्याय संग्रहकार कहते हैं न्याय संग्रह यद्यपि प्रमाणांतर अनुरोधिवाद लौकिक से शब्द से भूते भी अर्थे प्रयोगतात्पर्य संभवती पहले कहा गया था कि वस्तु वस्तुतंत्र और पुरुष पुरुषतंत्र दो प्रकार का ज्ञान होता है जब वस्तु वस्तुतंत्र से ज्ञान होगा तो वस्तु जैसी है वैसे ही ज्ञान होना चाहिए उसको यथार्थ ज्ञान माना जाता है पुरुष तो पुरुषतंत्र के अनुसार जो ज्ञान होता है कर्म होता है वो पुरुष बुद्धि के अधीन होता है कर्तुम अगर्तुम अन्यथा हुआ कर्तम प्रकार अंदर से करने के लिए उसकी इच्छा रहती है तो उसके अनुसार कार्य होता है तो यहां ये कह रहे हैं कि यद्यपि भूदार्थ विषयक में जो वस्तु भूतार्थ विषयक है यानी स्वरूपदा पहले से प्राप्त है भूतार्थक विषय वस्तुओं में जैसे अर्थ है वैसा जानना होता है तो जो वस्तु पहले से लोग में प्राप्त है यद्यपि प्रमाणांतर अनुरोधित्वा लौकिक से से तो प्रमाण अंदर को प्राप्त करके ही लौकिक में प्रवृत्त होता है लोक में भी ऐसे बहुत सारे भूदार्थ वस्तु मिलता है जो तो पहले से सिद्ध है किन्तु तो उसके लिए जो शब्द प्रमाण कार्य करता है वो प्रमाणांतर के अनुरोध करके करता है यानी अन्य कोई प्रमाण चाहिए आदि तो प्रमाण चाहिए व्याकरण आदि शास्त्र की सहायता चाहिए कोषादि की सहायता चाहिए गुरु परंपरा से आया हुआ होना चाहिए ये प्रमाण तो प्रमाणातर है तो यद्य ऐसी है स्थिति तो यद्य प्रमाणांदर अनुरोधि लौकिक शब्द से जो लौकिक शब्द है उसका भूदेप्यर्थे प्रयोगतात्पर्य संभवती भूदार्थ विषय में भी प्रयोग का तात्पर्य हो सकता संभव है ऐसा नहीं कि भूदार्थ विषय में तात्पर्य नहीं हो सकता है भूतार्थ विषय में ज्ञान बहुत होता है प्रमाण अंदर से प्राप्त करके होता है अब कौन सा शब्द किस वस्तु के लिए प्रयोग करना ये आप निश्चय नहीं कर सकते हैं प्रमाण के द्वारा जानना होगा पहले पूर्व परम्परा शब्द दल रहा उसी को प्रयोग करना होगा तब उसको प्रामाणिक माना जाता है तथा भी यदि यद्यपि स्थिति ऐसे है क्योंकि यहां क्यों इस बात को कह रहे हैं कि, कि किसी को शंका हो सकती है कि भूतार्थ विषयक में कोई लौकिक प्रमाण शब्द है ही नहीं भूतार्थ विषयक में सभी वैदिक शब्द ही प्रमाण होते हैं ऐसी किसी की शंका हो सकती है इसलिए कहा ऐसी बात नहीं है तथा यदि भी लौकिक में ऐसी स्थिति है तो भी वैदिक से वाक्य से भूदार्थ तात्पर्य अभावार्थ ये पूर्व पक्ष कह रहे फिर भी वैदिक वाक्य का भूदार्थ में कोई तात्पर्य नहीं होता लोक में तो भले ही हो जाए लेकिन वैदिक जो शब्द होगा उसमें कोई भूदार्थ में तात्पर्य नहीं होता वो जो पूर्व पक्ष का क्या अभिप्राय है जो पहले से सिद्ध है उसको प्रामाणिक करने के लिए वैदिक वाक्य क्यों आएगा क्योंकि वैदिक वाक्य में प्रामाणिक्व तो है सफल होता हुआ प्रामाणिक है अब फह, पहले से जो वस्तु सिद्ध है उसके लिए कोई वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य निष्फल होता है क्यों पहले से सिद्ध है उसके लिए क्या प्रयोग करना उसको तो प्राप्त ही किया ऐसी स्थिति में वेद में जो प्रामाणिकता है वो नहीं आ पाए ये पूर्व पक्ष है इसीलिए कोई कार्य करने के लिए जो पहले से सिद्ध नहीं है ऐसे कार्य को संपन्न करके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही वेद वेदवाक्य प्रवृत्त होता है ये कहने से वेद में प्रामाणिकता रहेगी। क्योंकि पहले कहा कि अप्रत्यक्ष है अनुद्या वृपायु न विद्यतेदम विन्दंती वेदेना यही वेद की वेदता है ऐसे स्थिति में प्रत्यक्ष से पहले से प्राप्त है भूत वस्तु उसके लिए वेद क्यों चाहेगा तो तथा भी इसलिए उन्होंने जोड़ा लोग में इस प्रकार तो एन के न प्रकार भूतार्थ में भी लौकिक शब्दों का प्रयोग होता है उसका संपन्न ज्ञान भी होता है किंतु वैदिक से वाक्य से जो पहले से सिद्धार्थ है उसके लिए तात्पर्य अभाव उसके लिए कोई तात्पर्य नहीं होता जैसा पानी ठंडा है ये वेद को कहने की आवश्यकता नहीं पानी तो ठंडा है सब अनुभव में प्राप्त करते अग्नि उष्ण है इसको कोई कहने की आवश्यकता नहीं अग्नि की उष्णता सब अनुभव करते हैं इसलिए वेद ऐसी बातों को कहने के लिए वेद में प्रमुख नहीं हुआ उसमें कुछ विशेष है ये विशेष क्या है कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि से जो प्राप्त नहीं होता ऐसे विषयों को बताता अभी अग्नि की उष्णता आप लौकिक में प्राप्त करते हैं किन्तु आग् की उष्णता क्या चीज है वो कहां से आया वो उसका कारण क्या है उसका परिणाम क्या है उसकी पूर्वावस्था क्या है अब भविष्यत उसकी क्या है इस प्रकार से ये जो बातें आपको प्रत्यक्ष में नहीं आती है उसके बारे में शायद वेद कर सकता है किन्तु वो जो पूर्व सिद्ध है उसको वेद नहीं करता वेद करता तो अपराणिक होता है जो सब लोग जानते ना किसी विषय में कोई पक्का कहता हो तो उसमें आपको आस्था नहीं होती है श्रद्धा नहीं होती है तो हम हम जो बात जानते हैं उसी को बोल रहा है ऐसे बोलता कि कुछ बातें ऐसे हो जो आप पहले से नहीं जानता उसको यदि कहता है तब उसमें श्रद्धा होती स्वाभाविक में लौकिक में भी ये देखा गया है ऐसे सीधी में वेद उन्ही बातों को दोहराएंगे जो आप अपने अनुभव करते रहते हैं प्रतिदिन वो तो फिर वेद में वेदा नहीं है यही कहना चाहता इसीलिए आपका जो कहना क्योंकि पूर्व सूत्र में ये कहा था द्वित सूत्र में भी कहा था कि भूदार्थ विषय का ये वाक्य है और ब्रह्म जो है भूदार्थ है पहले से सिद्धार्थ है इसीलिए वस्तुतंत्र तो रूप से उसका ज्ञान होता है पुरुष तंत्र रूप से नहीं होगा ये कहा था इसी के ऊपर अभी आपत्ति है अब ये अधिकरण का पूरा सार क्या है पूर्व पक्ष यहां मीमांसक है मीमांसक में कल हमने कहा दो प्रकार के मुख्य मीमांसक है प्राभागर इसको गुरुमत से कहेंगे और भाट मीमांसक है और उसके बाद एक वृत्तिकार का मत आएगा इस प्रकार तीन पक्षों का मुख्य रूप से हम विचार वृत्तिकार में बोधायनाचार्य भर्त प्रवंचन ये सब तो आता है तो उनके भी पक्ष लेके कुछ विचार करेंगे अब वो कहना क्या चाहते हैं पूर्व पक्ष मीमांसक क्या कहना चाहते हैं कि सारा वेद का तात्पर्य क्रिया में है कर्म में यह उनका कहना है वेद में ऐसा कोई वाक्य नहीं जिसका कर्म में तात्पर्य ना हो यदि कर्म में तात्पर्य ना होता तो उस वाक्य को हम ब्रह्म में लगा देते किंतु ऐसा कोई वाक्य मिलता है, है। इसीलिए सारा वेद का तात्पर्य कर्म में दिखाना चाहता है पूर्वक ठीक है और सिद्धांत क्या कहना चाहता है ऐसी बात में इसका विपरीत बोलता है कर्मकांड के जितने वाक्य है कर्म के अधिकारी के संबंध में जितने वाक्य है भले ही उन वाक्यों को आप कर्म में अर्थ दिखा रहे किंतु जो इतर वाक्य है जिसका कर्म से कोई संबंध नहीं अधिकारी भेद फलाभेद आदि युक्त जो वाक्य है उसका ब्रह्म में तात्पर्य है और इस प्रकार से वेद का सार ब्रह्म में तात्पर्य में ही परिवर्तित होता है ऐसा सिद्धांत सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास उपनिषद आदि वाक्य हैं, इन सबका समन्वय ब्रह्म में दिखाएगा मुख्यतः यही दो पक्ष है इसमें हम ब्रह्म में वेद का तात्पर्य सिद्ध करके क्या करना चाहते हैं वेदांत का पूरा सार क्या है कि वेदांत कोई प्रमाण को सिद्ध करके या सृष्टि को सिद्ध करके कुछ करना नहीं चाहता वेदांत का तात्पर्य यही है कि आप अपने में सिद्ध हो जाए जो आपका परम कारण है उसमें आप सिद्ध हो जाए आपका जो स्वरूप है उसमें आप सिद्ध हो जाए ये न प्रकार आपके स्वरूप में आपको प्रतिष्ठित कराना वेदांत का उद्देश्य है वो स्वरूप सर्वव्यापक है ये ध्यान आपके मन में लाना है इतने के लिए वेदांत प्रवृत्त होता है उसके लिए अनेक प्रक्रियाएं भी आती है और उसके विरुद्ध में जितने भी पक्ष प्रतिपक्ष है उनका भी निराकरण होता है ये सब उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है तो हमारा उद्देश्य तो दूसरा जो कह रहा है उसको लेके खंडन मंडन करना नहीं है खंडन मंडन करना एक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है तो करते हैं किंतु तात्पर्य तो अपने स्वरूप में पर्यावर्षित कराना तात्पर्य यह है और कर्मकांड पूर्व नाम आप सबों का तात्पर्य क्या है कि सारा वेद का अर्थ एक ही है कर्म है कर्म के बिना नहीं है धर्म ही उसका का, आ, सब कुछ है ये करते रहो यावत जीवम अग्निहोत्रम जूहियात यावत जीव आप कर्म से मुक्त ना हो ये उनका तात्पर्य है इस प्रकार अंदर है वो तो यावत जीव आपसे कर्म कराना चाह यावत जीवम अग्निहोत्रम जूहियात ये नित्य कर्मों में बांध के रखना चाहते हैं काम्य कर्म आपको यथासंभव काम्यता जब रहे तब आप करेंगे लेकिन नित्य कर्मों को नित्य न्यामिति कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना पड़ेगा इससे क्या है पूर्वकृत पाप नाश होता है फिर आगे जन्म नहीं होते इत्यादि इनकी प्रक्रिया है ये दोनों में भेद है तो वेदांत अब जो भी आप चर्चा करेंगे यहाँ तो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होगा हाँ बहुत लंबा हमें तक चलेगा तो आप इसमें सोच करके फंस जाएंगे कि कहना चाहता है क्या करना चाहता है क्या सिद्ध करना चाहता है यही दो तात्पर्य मन में रखना और परम तात्पर्य वेदांत का ये कोई सिद्ध करना नहीं है अपने स्वरूप में आपको प्रतिष्ठित करना आपका स्वरूप का पहचान कराना यया भवे तुम साम विपत्ति ही प्रत्येगात्मनी सा सही प्रक्रिया प्रोक्ता साधवी साचा नवस्थिता ऐसे बृहदारण्य में वार्तिकार करते हैं कि आप इतने वाद विवाद करते हैं क्या के लिए करते हैं क्योंकि आप तो बोलते अद्वैन है अद्वैन में तो वाद विवाद नहीं होना चाहिए रहे विरुद्ध किसी के साथ आपको कोई विरोध नहीं हो सकता क्योंकि आप जो कह रहे हो दूसरा भी, भी कह रहा है ऐसे में ये प्रक्रियाएं ने कोई नहीं भेजी जाती है तो उसके विषय में पूरा साराम से लेकर के वार्तिकार सुरेश आचार्य जी वृदार पुरुष में कहे संबंध वार्तिक में यया भवे तुम सापत्ति ही प्रत्येक हम उन सभी प्रक्रियाओं को सभी मार्ग को अपनाते हैं जो वेदांत के अनुसार हो और स्वरूप में प्रतिष्ठित करना यया, यया भवे जिस जिस मार्ग से जिस जिस प्रक्रिया से स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाए वो सारी प्रक्रिया के वेदांत प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाएगी तो वेदांत की एक ही प्रक्रिया है क्या है आपको ब्रह्म में प्रतिष्ठित करना उसी में सम्मिलित हो जाएगी तो यया, यया भवे तुम सा वित्पत्ति ही प्रत्येगात्म अपने आप में स्थिति विस्पत्तिम ज्ञान भी होता है अपने आप का ज्ञान अपने आप में स्थिति हो जाना सा सही व प्रक्रिया प्रोक्ता उन सब को प्रक्रिया देते हैं इसलिए वो अपने आप मनमानिया प्रक्रिया नहीं रच सकते प्रक्रिया जो परंपरा से चल रही है वेद के अनुसार शास्त्र के अनुसार जो परंपरा गुरु परंपरा से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना के जाने से सही जगह पहुंचेगा नहीं तो आप अपनी बुद्धि से प्रक्रिया रचेंगे तो वो प्रक्रिया कहीं और चले जाएगी क्योंकि आपकी बुद्धि में तो पहले पूर्व संस्कार बहुत बैठा हुआ है और पूर्व संस्कार में पाप कलंक दोष आदि सब रहता है तो आप जो प्रक्रिया को करेंगे वो सही नहीं हो पाता इसीलिए वेद वेदानुसृत प्रक्रिया में ही जाना पड़े तो साफ सही का प्रक्रिया प्रोक्ता हम उस प्रक्रिया को प्रक्रिया करते हैं तो प्रक्रिया मैंने साधन है और साधी साफ अनवस्थिता वो प्रक्रिया साधी है वो यदि आत्मा में परिनिष्ठित कराती है तो वो प्रक्रिया साधवी कही जाएगी सही प्रक्रिया है ऐसी मानी जाएगी यदि नहीं कराती है आत्मा में तब तो नहीं हो सकता इसलिए साधवी साक्ष अनावस्थिता और आओ कैसे है कि उसमें कोई अनवस्थित स्थिति है यानी वो इतनी ही है ये है ऐसा नहीं कहना वो वेद के अनुसार शास्त्र के अनुसार आप कह सकते हैं उसी के अनुसार बहुत सारी प्रक्रियाएं उपनिषद में भी दिखाई देती है सारे प्रक्रिया को सम्मिलित करके अब अध्याय और प्रक्रिया के अंतर्गत मान के उसी में जैसे जैसे कार्यकारण प्रक्रिया यहां जैसे कार्यकारण प्रक्रिया को लेकर चलेंगे फिर उसमें परिणामवाद विवर्थवाद इत्यादि बहुत सारे प्रक्रियाएं आ जाएगी तो यही उद्देश्य है इसीलिए ये तात्पर्य समझ करके ये पूर्व पक्ष को समझें। पूर्व पक्ष कहना चाहता है कि वैदिक से भूदार्थे तात्पर्य अभाव है आपका जो ब्रह्म है वो भूदार्थ है वो साध्यार्थ नहीं है भूदार्थ है पहले से सिद्ध है इसमें तात्पर्य नहीं हो सकता अभी का। एक हेतु दिया अभी देखो हेदुओं का एक लाइन लगा देंगे सारे हेदु देगी एक, -एक हेतु को जोड़ करके जाएंगे अच्छा ये भूदार्थस्य प्रमाणांतर अयोग्य दया तत्संवाद विसंवादाभ्याम समन्वय से प्रामाण्य अयोगाथ ये पंक्ति लगाने के लिए आपको पहले पंक्ति की शुरू क्या है फिर अंत क्या है दोनों जानना पड़ेगा क्योंकि बीच में जितने भी दे रहे हैं हेदु में वाक्य संपूर्ण नहीं है वो आधा अधूरा वाक्य है आ, लेकिन लंबा है तो हमको एक एक पंक्ति का अर्थ करते जाना पड़ेगा तो भूदार्थ से प्रमाणांतर योग्य दया देखो आपका जो भूदार्थ होता है भूदार्थ सिद्ध वस्तु है आपके पास ये सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का योग्य होता है कोई अन्य प्रमाण से जाना जाता है तभी तो उसको सिद्ध वस्तु कहते हैं जब सामने वस्तु दिखाई देती है घड़पड़ाती उसको देख के आप समझते हैं कि वस्तु है कैसे समझते हैं बिना प्रमाण समझते है क्या नहीं आप चक्ष प्रमाण का प्रयोग करके समझते हैं कि यह वस्तु है तो इससे क्या सिद्ध हुआ यदि वो भूत है सिद्ध वस्तु है तो जरूर वो प्रमाणांतर का विषय हो करी ही रहेगा इसलिए प्रमाणांतर योग्यता प्रमाणांतर योग्यता कहां रहेगी भूत वस्तु में रहेगी इसका मतलब क्या है आपको वेद प्रमाण की आवश्यकता नहीं भूत वस्तु को सिद्ध करने की ये कहना चाहते अच्छा उसके बाद क्या होता है तत्संवाद विसंवादाभ्याम समन्वयत भूत अर्थ प्रामाण्य अयोगा तो उसके साथ प्रमाणान्तर अयोग्य जो भूदार्थ वस्तु है उसमें तत्संवाद तो विसंवाद होता है ये संवाद विसंवाद कहते हैं इस पारिभाषिक शब्द है क्या होता है संवाद विसंवाद याद है हाँ ये संवाद विसंवाद स्वार्थ प्रमाण पर्द प्रमाण दोनों में आता है ये नया कहते हैं किसी भी वस्तु का नहीं ये ये हो कुछ अलग वो है, है वो दोनों तरफ का जो संवाद होता है सामान्य भाषा में बोलते हैं वो संवाद नहीं है दोनों अपने समझ में बात करें तो जैसा अर्जुन विशाल योगादी जो है संवाद है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ऐसे संवाद नहीं है ये ये संवाद है कि क्या कहते हैं कि आपको ऐसा मालूम पड़ा कि गंगा किनारे कोई चांदी के को टुकड़े पड़े हैं हाँ से देखा तो चमक रहा चमकते हुए आपने सोचा कि वो चांदी के टुकड़े हैं या सोने के टुकड़े हैं जो भी सोचा तो चमक देकर के आपको ऐसा लगा ये ज्ञान हो गया क्या हो गया गंगा जी में रजत है चांदी है ये ज्ञान हो गया यहां खड़े होकर ज्ञान हो गया अब उसके बाद वो ज्ञान तो हो गया अब यह ज्ञान सही है गलत है कहीं जाने जी? इसके लिए क्या उपाय है उसके पास जाना पड़ेगा वो वहां जहां वो दिखाई पड़ रहा है वहां आपको स्वयं जाना पड़ेगा जाकर के जब उसको उठा के देखेंगे तो वो यदि चांदी निकलता है तब तो ठीक है उसको संवादी ज्ञान बोलते हैं। ये पहले ज्ञान हो गया उस ज्ञान का प्रमाण अंदर से अनुभव सिद्ध हो गया तो उसको कहते संवादी ज्ञान क्यों ऐसा होना चाहिए चांदी एक ऐसी वस्तु है जिसको आप चार इंद्रियों से स्पर्श करके नहीं चार इंद्रियों के प्रमाण से जान सकते हैं चांदी का कुछ स्पर्श भी होता है और कुछ रस भी होता है वो रूप भी होता है सब कुछ होता है गंध भी होता है चार इंद्रियों का जान सकता है ऐसे नया ही गलत तो ये चार इंद्रिय का विषय वो बन गया तब आप कह सकते ये चांदी चांदी है तब आपका जो पहले ज्ञान है वो संवादी हो गया संवादी हो गया इसीलिए एक द्ञा। द्ञान द्ञान द्ञान द्ञान द्ञा एक पर्द प्रमाण मानते हैं, स्वद प्रमाण नहीं मानते कोई भी प्रमाण स्वद प्रमाण नहीं पर्द प्रमाण बोल एक प्रमाण को दूसरे प्रमाण के द्वारा करना पड़ेगा सदप प्रमाण का क्या अर्थ होता है जितने ज्ञान सामग्री से आपने ज्ञान प्राप्त किया उतनी ज्ञान सामग्री से उसमें प्रामाणिक सिद्ध हो जाता है तो उसको स्वद प्रमाण देते जितने सामग्री से ज्ञान प्राप्त हुआ उतनी सामग्री से उसमें प्रामाण्यता नहीं आई तो उसको परद प्रमाण करके इतना ही है ये सद प्रमाण परद प्रमाण यानी ज्ञान के सामग्री क्या थी अभी इसी दृष्टांत को आगे लेके देखिए ज्ञान के सामग्री ये थी कि हमने दूर से ये चांदी है देखा ये चक्षु इंद्रिय ज्ञान का साधन था और उसके बाद में मन लगा करके हमने उसको जान लिया क्या जाना कि इदम रजदम ये वहां रजत पड़ा है ऐसा जान लिया ये एक ज्ञान हो गया ये ज्ञान में जितने सामग्री आपने प्रयोग की क्या क्या सामग्री प्रयोग की एक तो चक्षु इंद्रिय और प्रकाश भी था जितना दिखाई पड़ने चलाए कुछ प्रकाश भी था और मन था सब कुछ ठीक है और आपका चक्षु इंद्रिय सही है चक्षु इंद्रिय में कोई अयोग्यता नहीं है कोई दोष नहीं है रोग नहीं है ठीक है इतनी सामग्रियां हो गई उससे आपको ज्ञान हो गया था हो गई प्रमिति है कि भ्रम है जो भी हो गया क्या हो गया ये रजत है ज्ञान हो ठीक है ना यह ज्ञान सा, का सामग्री है जितने ज्ञान सामग्री से ज्ञान आपको हो गया ज्ञान की प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद में उसमें प्रामाण्यता प्रामाण्यता का मतलब क्या है मैंने रजत को जान लिया ये जानना प्रामाण्यता इसको आए समझना अब ये नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि वो रजत है नहीं है संशय हो रहा है रजत को सिद्ध करने के लिए आपको स्वयं जाके देखना पड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने से ज्ञान हुआ उससे अतिरिक्त सामग्री प्रयोग किया आपने आप स्वयं यहां चलकर के वहां गए और दोबारा उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा तो अन्य सामग्री की आवश्यकता पड़ गई तो वो प्रामाण्य नहीं हो पाएगा नहीं हो पाई किसी भी अन्य प्रमाण से लेंगे क्योंकि पर्द प्रमाण हो गया वो पहले जो ज्ञान था वो अप्रमाण है वो बाद में जाके प्रमाणित हो गया इसीलिए ज्ञान सामग्री से अतिरिक्त सामग्री को आप लिया इसके कारण हो पर्द प्रमाण इतना ही समझना क्योंकि कई बार जो है ये सब प्रमाण पर्द प्रमाण शब्द का भ्रम होता है जो सुनते सुनते सीख लेते हैं उनको समझ में नहीं आता वो सोचते है सद प्रमाण मैंने अपने आप प्रमाण पर्द प्रमाण मैंने दूसरे से प्रमाण अयम समझते समय ये दिखता है किंतु उसकी व्याख्या ऐसा नहीं है परिभाषा उसके ऐसे है कि जितने सामग्री से स्वयं का जो प्रमाण का ज्ञान हो गया जिसका ज्ञान हो गया उतनी ही सामग्री से उसमें प्रामाण्य आना ये ज्ञान होना एक अलग बात होती है प्रमाण होना एक अलग होता जैसे रेत्यू में आपने सर्प को देखा यह ज्ञान तो हो गया आपको किंतु उसमें प्रामाणिकता नहीं आई uh. ना बात में बात में वो अप्रमाण हो गया इसलिए ये दो बातें अलग अलग होती है ज्ञान होने से आपका काम चल जाता है वो बात अलग है किंतु किन्तु वो सही है गलत है जानना एक दूसरी बात होती है तो प्रामाणिक ज्ञान के लिए स्वतः प्रमाण नहीं होगा पर्द प्रमाण होगा ये नया ही करता है वहां ये न्यायिक और बौद्ध दोनों इसको मानते हैं कि वो पर्द प्रमाण मानते हैं और संवादी विसंवादी से ही ज्ञान को सिद्ध करना है ऐसा मानते तो संवादित ज्ञान ये हो गया आप समझ लीजिए कि पहले जो ज्ञान हुआ उसको बाद में जाके देगा समाज विसमवादी क्या होता है कि ज्ञान तो हो गया ये रजत करके वहां जाके वो रजत नहीं मिला जाके देखा तो रजत नहीं मिला तो उसको विसमवादी ज्ञान कर जैसा रजू में सर्प का ज्ञान हो गया किंतु बाद में सर्प नहीं मिला ज्ञान तो रह गया आपका वो तो याद में भी है मुझे ऐसा सर्प का ज्ञान हो गया था एक घंटे पहले ऐसा आपको याद भी हो जाता ज्ञान हो गया किंतु वह रहा वो अप्रमाण हो संवादी होने संबादी से प्रमाण होगा और विसंवाद होने से अप्रमाण होगा किंतु वो परत होता है दोनों परतह होता है ये भेद है और बौद्ध में कुछ भेद है वो तो वो संबादी को संवादिको को में भेद मानते हैं तो किसी भी स्थिति में ये प्रामाण्य के विषय में है तो प्रमाणांतर योग्यता ये प्रमाणांतर योग्यता तत्संवाद विसंवादाभ्याम समन्वय से भूता उसके संवाद और विसंवाद में से संबंध करके होता है कि संवाद विसंवाद देखना पड़ेगा कोई भी प्रमाण किसी दुआ वस्तु में तो भूदार्थ है प्रामाण्य होगा इस प्रकार से भूदार्थ में प्रामाण्य नहीं आ सकेगा क्यों भूदार्थ का तो ज्ञान पहले से हो गया है इसमें संवाद विसंवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है जब संवाद विसंवाद की आवश्यकता होती है तब आप प्रमाणांतर को लेते हैं दूसरे प्रमाण पे लेते हैं अब वो आवश्यकता ही नहीं है ऐसी स्थिति में उसमें प्रामाण्य सिद्ध नहीं करते देखिए यहाँ दोनों पद प्रयोग किया प्रमाणांतर योग्यता और प्रामाण्य अयोग्य ये दोनों अलग चीज होती है प्रमाण से जानना और उसमें प्रामाण्य लाना प्रामाण्य लाने के लिए आपको संवाद विसंवाद की जगह भूतार्थ में इसकी योग्यता नहीं भूदार्थ नहीं होता वो तो है ही पहले भी सिद्ध विधि व्यवधान ने वूत्या सिद्धे है और ये जो भूतार्थ होते हैं ये विधि व्यवधान से ही सिद्ध होता है विधि व्यवधान माने यहाँ प्रभाकर मत कहना चाहते हैं प्रभाकर कहता है वो नियोग कार्यान्वितवादी हाँ ये सब जो है ना सारे पारिभाषिक शब्द हैं हाँ थोड़ा ध्यान से रखिए इसको सब आगे काम आएगा टीका में पूरा चलना है जो सब ज्ञान चाहिए वो कहता है कि कोई भी प्रभाकर का यह सिद्धांत है कोई भी ज्ञान कोई भी वस्तु का किसी भी प्रकार का ज्ञान क्रिया से अनिल होकर के अर्थ लगता है विशेष करके वेद में जितने ज्ञान है वेद में जो ज्ञान है क्रिया से संबंध किए बिना उसका अर्थ नहीं होता क्रिया से लगाना पड़ेगा आगे समझाएंगे क्या है और इतना ही नहीं वो क्रिया कहां से मालूम होती है क्रिया नियोग से मालूम होती है विधि से मालूम होती है। इसीलिए वेद का कोई भी शब्द का अर्थ करना है यदि प्रभागर मत के अनुसार तो दो चीजें याद रखनी पड़ेगी एक तो वो शब्द कोई क्रिया से तो संबंध करता है कि नहीं करता है क्रिया और वो क्रिया कैसी होनी चाहिए कोई लवकी क्रिया नहीं वेद की विधि के अंतर्गत होना चाहिए इसका मतलब विधि में जाकर के समन्वित तो होता हो सम्मिलित तो होता हो ऐसे कोई शब्द ही अर्थ करेगा बाकी का कोई अर्थ नहीं होता बाकी का कोई तात्पर्य नहीं निकलता ऐसे वादी है वो इसलिए उनके पक्ष में कह रहे हैं कि ये विधि व्यवधाना विधि बीच में रहेगी भूदार्थ विषय के ज्ञान में भी विधि को बीच में रखना पड़ेगा विधि से संबंधित करना पड़ेगा उस ज्ञान को उसी प्रकार भूदार्थी भूत अर्थस्य सिद्धे जैसे युब आदि आदिवत युग होता है हवन के समय में जो मंडप बनाने के लिए एक खंभा खड़े करते हैं जैसे मंडप बनता है आजकल जो भागवत सप्ताह आदि में आपने देखा हो कर्मकांड तो आजकल कर बहुत कम दिखाई पड़ता है तो उसमें वो मंडप बनाते हैं व्यास गिद्धि बनाने के लिए तो खम्भा खड़ा करके है वो वो खंभा जो खड़े करते हैं उसी को युग नाम से देते तो युब आहवनी आदिवत अब कोई खम्भा युग कैसे सिद्ध होगा युग नाम देता है युग का अर्थ खंबा है युग कैसे सिद्ध होगा विधि से सिद्ध होगा वो खंबा खड़े हैं लेकिन वो खंबा को युग बनाने के लिए विधि की आवश्यकता होती है नहीं तो युग नहीं बनता आहवनी आदि आहवनीय हवन का नाम है वो आहवनीय जो हवन आदि करते हैं ये सब ऐसे होता है आहवनीय तो अग्नि का आहवनीय अग्नि सिद्ध कौन करेगा वो विधि करता है नहीं तो सामान्य अग्नि दिखाई दिखाई पड़ती है इत्यादि इसीलिए वहां विधि को व्यवधान करके भूदार्थ में संबंध करना पड़ेगा उनका क्या कहना है कि लौकिक में भी जो भूदार्थ विषय दिखाई पड़ते हैं उसमें कोई कार्य करना है तो उसमें विधि की आवश्यकता है उसके बिना आप दिन भर कुछ नहीं करते सकते कर्मकांड के अनुसार कोई किए ना वो सुबह से उठ के रात में सोने तक अपना कुछ नहीं कर क्यों कोई भी चीज में देना है वहां कोई विधि है निषेध है आपको देखना पड़ेगा कोई कार्य करना है विधि है निषेध है देखना पड़ेगा कुछ बोलना है उसमें विधि है निषेध है देखना पड़ेगा बोलने की आवश्यकता है कि नहीं है और इतने आप समय भी हो जाएंगे कि आपको इधर उधर का कोई विचार आएगा ही यदि सही सही ढंग से कर्मकांड करेगा तो इसलिए सारे विधि रखेंगे और कोई बाकी कार्य करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आप पहले लौकिक कार्य कर रहे थे ये जन्मजात जो है आहार इंदिरा भय मैभून में जी रहे थे खा पी करके सो रहे सब कुछ हो रहा था अब उसको वेद ने क्या किया पूरा वैदिक बना दिया मतलब उस पे नियम के अंदर ला दिया नियम के अंदर लाने से क्या होता है कि आपका जो जीवन है खा पी करके जो रहना इत्यादि जो भी है वो सारा जीवन पुण्य का हो जाता है पवित्र जीवन हो जाता है उससे पुण्य उत्पन्न होगा क्योंकि आप खा रहे हैं वेद विधि के अनुसार सो रहे हैं वेद विधि के अनुसार जो भी कर रहे हैं वेद विधि के अनुसार हो रहा है संतान उत्पत्ति कर रहे हैं वो भी वेद विधि के अनुसार हो रहा है इसीलिए क्या है वो पूरा पुण्य कर्म हो जाएगा पवित्र हो जाएगा आपका जीवन इस प्रकार पूरा जीवन वेद ले लेता है अब आप स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर वेद निषेध किया उसको आप करने का अधिकार आपने नहीं रहता है इसी को वो लोग मानते हैं हम लोग भी कुछ पालन करते हैं आजकल तो उससे कुछ तो तो जानकारी नहीं है किसको क्या करना है इसलिए कुछ कुछ गलत भी करते हैं इसी को वो क्रियान्वित्व तो बोलते हैं अभी यहां भूदार्थ विषय बहुत आता है पहले तो सिद्ध बहुत सारे वस्तु आपके पास आ जाती है तो आपको उस वस्तु को कैसा लेना है प्रयोग कैसे करना है कहां से मालूम पड़ेगा वेद विधि से मालूम पड़ेगा कि ये वस्तु मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए जैसा किसी ने लहसुन प्याज का सब्जी बना के आपके सामने रख दिया आपने पूछा नहीं कहीं कोई भिक्षा बना के रख दिया तो ये सब्जी सामने आ गया सिद्ध वस्तु है आपको आप बनाया नहीं और तैयार होके आ गया भिक्षा में आ गया समझ लो कोई भी बना करके दिया तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा की इसमें मैंने को विधि में निषेध में क्या कह रहा है कि ये खाने को खा रहा है कि निषेध करने के लिए जाएगा अब निषेध है तो आप नहीं कर सकते वो आपका खाना नहीं है क्यों वो उसको खाया तो आप भेदेद निषिद्ध विधि को निषिद्ध कार्य को कर रहे हैं तो उससे पाप हो जाता है इसीलिए उसका आप आदरण नहीं कर सकते तो सारे को उस प्रकार मिला देता है इसीलिए वहां कोई नन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है तो उसी को मान करके आपको जीना पड़ेगा इसी को वैदिक जीवन कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति उसी पर आधारित कार्यान्वित स्वार्थ अब आ गए ये जो जितना भी कार्य हो रहा है इसको थोड़ा सावधानी से सुनना और बहुत सारे आपके इसमें अपरिचित रहेंगे शब्द और इनकी प्रक्रिया जो कर्मकांड की प्रक्रिया भी लगानी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना तो ये सूत्र से हम पार नहीं होंगे तो वो सारे जानने पड़ेंगे इसीलिए जो जो ये बताए जा रहे हैं ना इसको सावधानी से सुनकर ध्यान में रखना इसका तात्पर्य क्या हो क्या कहना चाह रहा है तो भाष्य में तो ये सारे बताएंगे नहीं भाषा सीधा आप पहले से जानते हैं ऐसा मान करके आगे बढ़ेंगे इसीलिए देखो कार्यान्वित स्वार्थ कार्यान्वित स्वार्थ में शब्द न ब्रह्मणि कार्य निरपेक्षे वेदांता प्रमाण निधि प्राप्त ये पूर्व पक्ष प्राप्त हो हम कहते हैं कि कार्यान्वित स्वार्थ में ही शब्द का सामर्थ्य होता है कोई भी शब्द अभी मैंने कहा कि कोई भी शब्द आप प्रयोग करते हैं वो शब्द का कोई कर्तव्य कार्य कोई क्रिया है या नहीं यदि है तो वो स्वार्थ में प्रमाण होता है यदि नहीं है तो प्रमाण नहीं इसी को कार्यान्वित स्वार्थ प्रमाण तो कार्यान्वित स्वार्थ शब्द सामर्थ्या शब्द सामर्थ्य में शब्द की जो शक्ति वृत्ति है शब्द का जो साक्षात रास्ता है उसमें कार्यान्वित से संबंध करके होता है जैसे तो अभी देखिए हाँ, आपका ब्रह्म कार्य सापेक्ष है कार्य निरपेक्ष है ब्रह्म का तो कार्य मेरा देश है आप कहते हैं ब्रह्म को सिद्ध नहीं कर सकते ब्रह्म को बना नहीं सकते ब्रह्म को बदल नहीं सकते हैं ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते ब्रह्म को छोड़ नहीं सकते हैं ब्रह्म को रख नहीं सकते ऐसे आप कहेंगे तो फिर वो ब्रह्म का क्या होगा इनमें से कोई कार्य होना चाहिए संस्कार्य आप्य प्राप्य ये कुछ भी होना चाहिए था ये कुछ नहीं होता है आपके ब्रह्म में ऐसे में हम ब्रह्म के शब्द जान के क्या करेंगे तो ब्रह्म के शब्द जान के चुपचाप बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं अच्छा कोई भी शब्द प्रयोग किया समझो किसी ने कहा जाओ कोई तो आप तो व्यक्ति ने आपको कहा जाओ और आप सुन के चुपचाप बैठा है क्या माना जाएगा उसको उसकी निंदा मानी जाएगी उसने कहा जाओ बोला और सुनने वाला चुपचाप बैठा यही तो हो रहा है ना आपके यहां आपके ब्रह्म के बारे में वेद कह रहा है आप बोल रहे हैं हमारे ब्रह्म के बारे में वेद कह रहा है ब्रह्म के बारे में जब वेद कहता है सुन के आप क्या करता है चुपचाप बैठ जाते हो आप बोलते हैं मुझे कुछ नहीं करना है करके बैठ जाते ऐसे में वेद का तात्पर्य कहने का मतलब क्या होता है चुपचाप तो पहले से वे बैठते हैं तो ऐसा होता है अब यहां बाशिकार क्या कहेंगे देखो भाई आपका सोच में थोड़ा सा फेर है क्या है कि आप बोल रहे हैं कि हमेशा कार्य करने के लिए ही वेद वाक्य होता है चुप करने के लिए नहीं होता है यह आपका कहना है तो हम कहते हैं वेद में ऐसे भी वाक्य मिलता है जिसको सुनने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता सुन के समझ के बैठना है जो करने की इच्छा आ गई उसको त्याग ना होता है जैसा मां हिंसा सर्वा भूदानी न गल्जम भक्ष ये सब आया अब हिंसा नहीं करने के लिए बोला ये वाक्य वेद वाक्य है कि नहीं है हाँ ये वेद वाक्य है वो मानता है ये वेद वाक्य है ये क्या करता है ये कोई कार्य को कर रहा है और सुनने के बाद वो क्या करेगा वो चुपचाप बैठेगा वो हिंसा नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा चुपचाप बैठेगा जैसी स्थिति में था वैसा यदि बैठेगा मतलब वो खड़ा है तो खड़ा रहेगा बैठा है तो बैठेगा लेटा है तो लेटेगा इसका मतलब वो सुनने के बाद वो क्रिया निवृत्ति होती है और उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर हिंसा करने की जो इच्छा पैदा हुई थी वो इच्छा को त्याग देता है इसीलिए हमारे जो वेद वाक्य जितने ब्रह्म के विषय में है ये त्याग के लिए कह रहे हैं कि तुमको संसार में ऐसे ऐसी बुद्धि हो गई है ये बुद्धि को त्याग दो ऐसा कह रहा है तो इसमें अर्थ नहीं है कैसे आप कह सकते न कलजम भक्स का प्याज लस नहीं खाना चाहिए बोला नहीं खाना चाहिए बोले तो क्या करेंगे आप तो नहीं खाने के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं होती है ना नहीं खाने के लिए तो जो खाने की इच्छा आ गई थी उसको त्यागना होता है चुपचाप बैठना होता है इसलिए चुपचाप बैठने के लिए भी वेदभाग के काम कर सकता है ये आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि आप वेद का एक भाग निषेध रूप से मानते हैं विधि जैसा है वैसा निषेध भी है निषेध से प्रवृत्त में तब वो और कुछ कहते हैं वो कहते हैं ये जो जितने भी निषेध है ये अपने आप में प्रमाण नहीं है ये निषेधों का दूसरे कर्म के साथ जोड़ के प्रमाण है ऐसा करके कुछ समझाएंगे ऐसी ऐसी उसमें विचार आएगा लेकिन यहाँ पर तो यह तो निश्चित है कि ब्रह्म कार्य निरपेक्ष है ऐसे में प्रभाकर के अनुसार यहां वेद का अर्थ नहीं लग सकता क्योंकि कार्य निरपेक्ष में कुछ नहीं होता आजकल भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते वेदांत सीखना नहीं चाहिए वेदांत सीखेंगे तो आप कर्म छोड़ देंगे और कई लोग ऐसे भी आजकल प्रचार कर रहे हैं कि जो वेदांति लोग आए हैं वेदांति आने के बाद में हमारे भारत की स्थिति हो गई क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने सबको कर्म निरपेक्ष कर दिया सबको छुप कर दिया चुपचाप बैठ करके ब्रह्म का विचार करो ऐसा बोल दिया इसके कारण लोग कर्म करना छोड़ दिए थे इसलिए ऐसा ऐसा हो गया करके भी बोलते है क्योंकि ये इन्होंने गलत समझा किसको बोल रहा है क्या बोल रहा कि है कि तो बात सही है कि हम निरपेक्ष ब्रह्म के बारे में बोलते है कार्य के संबंध में नहीं बोलते किंतु तो कौन सा कार्य के लिए बोल रहे कर्म में जितने भी कार्य कहे गए उन कार्य से ब्रह्म का संबंध नहीं होने से उन कार्यों का साध्य ब्रह्म को नहीं बनाने के लिए बोलते इतना ही करते और क्या कौन सी बाकी साधन जो करने का तो साधन तो करना ही पड़ेगा साधन को छोड़ नहीं सकते किंतु स्वरूप देखेंगे तो ब्रह्म कोई साधन का साध्य नहीं है इतना ही करता अब जो ब्रह्म को प्राप्त करता है उसका वो अनुभव होगा ऐसा दिखाई पड़ता है इसीलिए ब्रह्मणी निरपेक्ष वेदांता न प्रमाणम प्राप्त यही पूर्व पक्ष स्पष्ट रूप से प्राप्त है आप ब्रह्म में आपके कार्यान्वित संबंध नहीं तो इसमें ये हम देखेंगे यह कार्यान्वित्व तो क्या होता है दो पक्ष जो आएंगे आगे इसके लिए कार्यान्वित का मतलब ये ही अभी हम जैसे बताया कार्यदाबोधक पद प्रतिपाद्य अर्थात्मक कार्ययुक्तत्व किसी को कार्यान्वित करते कार्यदाबोधक पद प्रतिपाद्य अर्थात्मक कार्ययुक्तत्व कि कार्यदा को बोध कराने वाले जो पद है उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ है उस अर्थ से उ, वो कार्य संबंधी ज्ञान हो जाना किसी को कहते कार्यान्व जैसे घटमान एक वाक्य प्रयोग किया घट को लाओ एकां ठीक है ये वाक्य प्रमाण वो जो कहता है वो प्रामाणिक व्यक्ति कहता है किसी सेवक को बोल रहा है कि घट लाओ बोला इसमें देखो कार्यान्विगह ही यहां क्रिया क्या है आनयन रूपी क्रिया है ठीक है लाओ ये कहा जो लाने की क्रिया है लाने की क्रिया के साथ घट शब्द का अन्वय हो गया कार्यान्वय हो गया इसीलिए ये वाक्य प्रमाण हो गया कि घट को लाओ समझा ठीक है अब आप सोच लो कि केवल घड़ को लिया घड़ का अर्थ हम किस ढंग से ले रहे हैं ये लाने की जो क्रिया है लाने की रखने की इत्यादि क्रिया के साथ संबंध करके घड़ का अर्थ ले रहे हैं। अब केवल घड़ ऐसा प्रयोग किया कुछ बोला नहीं घटहा इतना ही बोला क्या घटम गट, घटम बोलने पर कर्म हो जाता है कर्म होने पर फिर वो अपने आप उसमें विभक्ति क्रिया लग जाती है। इसीलिए घटाह बोल दिया प्राथम अधिकारात्र घटाह बोला तो यह प्रमाण है कि अप्रमाण है ये अप्रमाण मानते हैं क्यों क्योंकि घटाह ये घटाह क्या है ये समझ में नहीं आता यद्यपि व्याकरण शास्त्री कहते हैं कि घटाह बोलने पर भी वहां क्रिया आ जाती है क्या है आस्ति दे, दे. ये क्रिया आ जाती है अस्थि वर्तदे वर्त विद्य देवती ये जो है चार सामान्य क्रिया है उसकी ये आ जाता है और आ जाने पर क्या है क्रिया के साथ संबंध हो गया कौन सी क्रिया अस्तित्व बोधपरक क्रिया के साथ संबंध हो करके उसका अर्थ हो जाता है ऐसा करके वो कहते हैं किन्तु इनका कहना है केवल घटहा आदि शब्द का प्रयोग प्रामाणिक नहीं है ये कोई क्रिया के साथ संबंध नहीं करता एक बात और दूसरी इससे भी थोड़ी गहरी बात है ये जो कार्यालय के बारे में जब कहते हैं ना थोड़ा सा और इसके आगे है ये तो सामान्य अर्थ इस प्रकार है कोई भी क्रिया के साथ उसका संबंध करना चाहिए दूसरा क्या अर्थ है कि ये जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे बच्चा जो पहले पहले शब्द सीखता है वो बड़े लोग जो शब्द का उच्चारण करते हैं उसको सुनता है सुनने के बाद उच्चारण के बाद क्या क्रिया हो रही है वो बच्चा देखता है अब उच्चारित शब्द का अर्थ जान के सोच के समझना अभी हुआ नहीं हो क्यों उसका दिमाग पूरा इस प्रकार तैयार हुआ नहीं है वो क्या सोचता है घट रहा शब्द का प्रयोग किया माता पिता को भी प्रयोग किया उसके बाद वो क्या कर रहा वो माता जाके घड़ को ले रही है वो वस्तु को ले रही है घटा शब्द प्रयोग करने के बाद में उसको स्पर्श कर रही है उसको ले रही है तो वो बेटा देखता है वो इसका मतलब घटाहा शब्द का अर्थ ये है ऐसा समझना वो शब्द को नहीं पकड़ रहे हैं वो शब्द के बाद जो एक्शन हो रहा है जो क्रिया हो रही है उसको देके उस वस्तु के साथ संबंध करके फिर वो याद रखता है वो घटाहा बोलने के बाद और एक बार नहीं हर बार ऐसा कर रहे जब जब घटाप बोलते हैं कुमार जाके उसको लेके आती है या उसी में स्पर्श करते है उससे पानी निकालते है, कुछ भी होता है तो वो संबंध करके जाता है ओहो, ये बार बार ये बोल रही है और ये कर रही है इसीलिए ये क्रिया के साथ इस शब्द का संबंध है ऐसा करके वो समझ लेता है और बाद में फिर आप घटा बोलो वो बच्चा भी जाकर वो वस्तु को पकड़ लेता वो घड़ा शायद उच्चारण नहीं कर पाएगा नहीं करने पर भी सुन के उस वस्तु को जाके पकड़ता है ये कुत्तों को भी ऐसे सिखाता जो कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं ना वो इसी प्रकार देते हैं कुत्ते कोई शब्द नहीं समझते हमारी भाषा को कुत्ते समझते, समझते हैं नहीं समझते वो क्या देखते हैं कि ये शब्द का उच्चारण करने के बाद वो मालिक क्या कर रहा वो डंडा मार रहा है या खाना खिला रहा है क्या है देखेगा देखने के बाद उसको याद रखता है याद रख करके इसी प्रकार करेगा एक भी शब्द नहीं समझता है क्योंकि अक्षरमाला का ज्ञान उसको है तो शब्द कैसे समझेंगे आप किस प्रकार उच्चारण कर रहे हैं उसके बाद आपके चेहरे में क्या भाव हो रहा है और क्या आप आगे क्रिया कर रहे हैं क्रिया को देख करके वो शब्द को जैसा भी है वो स्वर के वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से समझता है समझ करके रखता है फिर उसके बाद उसी के अनुसार कार्य करता है ये इसका गहरा यानी कोई भी शब्द जो हम नए सीखते हैं परंपरा में जो भी सीखते हैं वो तो क्रिया क्रियान्वित होकर के क्रिया संबंध होकर के सीखते हैं इसीलिए शब्द सुनने के बाद कोई क्रिया ना करें ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता ये ही कुछ उनका अपने प्रभाकर का यह सिद्धांत है ये बहुत बड़े प्रभागर बहुत बड़े बुद्धिमान थे बहुत उन्होंने व्याख्या की है और अभी देखेंगे वो बहुत गहराई से भी उनका मतलब विचार है आध्यात्मिक में भी बहुत कुछ बोला है और कुछ कुछ सिद्धांत के विषय में हमारे निकट भी विचार करते सिद्धांत के अनुसार भी कुछ विचार आता है ये सारे अभी ये तत्व सूत्र में आ जाएगा ये हो गया कार्यान्वितवादी इसको नियोग कार्यान्वित्व भी करते ठीक है नियोग नियोगान्वित अभिधानवाद भी करते नियोगान्वित अभिधानवाद कार्यान्वित ये क्रियान्वित इत्यादि शब्द से इसी को कहा जाता है दूसरा प्रभाकर जी के ही गुरु है वो है भट्ट मीमांस कुमारिल भट्ट यदि भी कुमारिल भट्ट गुरु जी है किंतु प्रभाकर शिष्य है शिष्य को गुरु कहा जाता गुरु मत बोलने से प्रभाकर का मत है है तो कुमारिल भट्ट गुरु है अब उसमें कुछ घटना हो गई अध्ययन काल में गुरु जी को ऐसे कुछ मालूम पड़ा की प्रभाकर जी बहुत बुद्धिमान है ऐसी कुछ घटना हो गई आ, वो घटना के बाद में गुरुजी ने स्वयं कहा कि तुम गुरु हो ऐसा कहकर गुरु करके उनको पुकारा तब से लेकर के एक गुरु चल रहा है आजकल भी ये वाराणसी आदि में सबको गुरु गुरुजी गुरुजी बोलते हैं इसी के हिसाब इस से बोलते हैं बुद्धिमान है बहुत जानकार है इस समझे बोलते हैं कि जब अध्ययन चल रहा था मीमांसा शास्त्र का और कुमारी भट्ट जी श्लोक बना रहे थे ऐसे चल रहा तो एक श्लोक जो उन्होंने खुद लिखा था ऐसा कहते हैं पहले लिखा था बाद में कुछ कालांतर में वो अध्ययन करा रहे थे तो उस समय प्रभाग अभी बैठे थे सामने बैठे थे वो शिष्यों में मुख्य था वो बैठे थे। अब उसका अन्वय नहीं हो पा रहा था अन्वय इसलिए नहीं हो पा रहा था कि एक शब्द क्या तम अत्रा भी अभिना उक्तम ऐसा एक शब्द आ गया तो तत्रा भी अपना युक्तम अपरा भी अपिनायुक्तम ये दोनों एक साथ होने से वो कुछ उलझन में पड़ गए तो फिर ठीक है करके उसको वहां रख करके चले गए बाहर आदि कुछ कार्य के लिए गया होगा जब तक गुरु जी वापस आ गए तब तक कुमार जी प्रभाकर जी उसको एक इस पे लिख करके अन्वय लिख करके वहां टेबल पर रख अब उन्होंने आकर देखा ये सही है लगाया हम ठीक है तो कौन लगाया बोला तो इन्होंने लगाया सब लोग बोला ये प्रभाकर भेदी तब से फिर उनको गुरु जी कहा ये कुछ कथा है पीछे जो भी है ये तो प्रसिद्ध है कि उनको गुरुमत ऐसा कहा जाता है और प्रभाकर नाम उनका है तो ये है इनका पक्ष ये है कार्यान्वित तो पक्ष है कार्यान्विदा विधानवाद नियोगान्विदा विधानवाद इत्यादि शब्दों तो से आएगी दूसरा कुमार भट्ट का कुछ भेद है भट्ट जी कहते हैं अहित भट्ट जी का शब्दार्थ के संबंध में ये बात है कार्यन्वय के जगे पर अहितान्वय अताय क्या होता है कि पदार्नान ते पदार लक्षण वाक्याता अभी जो उदाहरण कहा उसी को समझेंगे घटम आनया ये पद का प्रयोग किया दो पदों का आपने प्रयोग किया घटम आनया तो घटम में जी विभक्ति एक वचन है आनया में लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन ये आपने समझ लिया अब वो दो अलग अलग पद हो गया दम पदम की व्याख्या से ये दोनों अलग अलग पद है जब अलग अलग पद रहते हैं तो दोनों पदों का संबंध जोड़ना पड़ता है वाक्य में वो संबंध जोड़ने को आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा के द्वारा दो पदों का संबंध होता है तो घटम पद है सुप्तिम पद की व्याख्या से और आनया भी पद है क्योंकि तो सिंगल है। हो गया दो पद दो पद को आप आपस में कैसे जोड़ेंगे ये आपस में एक आकांक्षा होती है आकांक्षा क्या है एक पद प्रयोग करने पर दूसरे पद के संबंध के बिना अर्थ नहीं लगता हो तो उसको आकांक्षा कह जैसे घटम पद प्रयोग किया अब उसमें घटम इतने मात्र कहने से आकांक्षा पूरी नहीं होती है कि घड़ को क्या करना चाहिए घड़ को फोड़ना चाहिए रखना चाहिए कि लाना चाहिए क्या ना कुछ तो समझ में नहीं आता तो आकांक्षा रह जाती है कि घट को क्या करना चाहिए आकांक्षा हो गई उसको पूरा करता है आनय आनय क्रिया पूरा करेगा इस प्रकार से आपने संबंध जोड़ दिया इसी प्रकार आनय बोलो तो भी क्या लाना है यह संशय रहता है फिर घटमान है ये इस प्रकार परस्पर संबंध है ठीक है ये तो सामान्य बात आप जानते हैं इस पर कुछ विशेष कहते हैं ये वृत्ति मन भट्ट मीमांसा के पक्ष में ये अभिदा अन्वय में क्या है कि पद पदार्थों का संबंध में ज्ञान हो जाएगा पहले व्याकरणादि शास्त्र कोशा से कोशादि हाँ। वाक्य से हक्तिग्रह हो व्याकरण हो वाक्य व्यवहार वाक्य शेषाद हृदय वदंधी सानिध्यद सिद्ध पदस्य गिरा ये न्याय में आया इस प्रकार से किसी भी तरह से आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञानान ज्ञान होने के बाद में उन्हीं पदार्थों में लक्षणावृत्ति करके वाक्यर्थ का बोध होता है ये अभिषेक है हरेक तो में लक्षणावृत्ति करनी पड़ेगी लक्षणावृत्ति क्या है शक्य संबंधो लक्षण शक्य यहां दो पद है हाँ। जो शक्ति शक्ति के साथ संबंध होता है शक्त पद होता है शक्तम पदम शक्ति क्या है पद का अर्थ ये सब तो शब्द शास्त्र के विषय में है कि एक शक्ति बोले तो दूसरी शक्ति भी हो जाती है वो शक्ति नहीं ये है या शक्ति माने पद का पद सुनने के बाद जो अर्थ आपके मन में सूर्य होता है वो शक्ति है और वो पद क्या हो जाएगा सक्तम शक्ति से संबंधित हो जाएगा शक्ति से युक्त सक्तम हो गया सक्तम पदम हो गया अब जो है एक शक्य होता शक्य होगा वो शक्ति के द्वारा सूजित होने वाला अर्थ होगा शक्य शक्य के साथ जिसका संबंध रहेगा किसी भी प्रकार का वो होता है लक्ष्मणा का विषय जैसे गंगायाम घोषा प्रसिद्ध है गंगा में झोपड़ी है कहा इसमें गंगायाम ये गंगा शब्द के सप्तम एक वजन है इसमें क्या शक्ति है गंगा में ये अर्थ देने की शक्ति है और वो पद हो गया शक्त और झोपड़ी है घोषहा बने झोपड़ी है तो झोपड़ी शब्द का भी उसमें अर्थ है तो शक्ति है अब ये दोनों का जब संबंध लगा के जब आपसे करना जाए कर, करने जाएंगे तो गंगा माने गंगा प्रवाह और वो जो झोपड़ी माने झोपड़ी और गंगा प्रवाह माने जल प्रवाह जल प्रवाह में झोपड़ी नहीं बन सकती है तो इसीलिए वो क्या हो गया वो शक्य को प्राप्त नहीं करा रही तब वो शक्य क्या था गंगा में झोपड़ी होना था अब वो नहीं हो पा रहा है इसीलिए उसको शक्य के संबंध को आप लेंगे तट को लेंगे कहते हैं लक्षण लक्षणा की व्याख्या संबंध हो लक्षणा ये हो गया अब ऐसा यहां भी करना पड़ेगा बोलिए यहां देखिए कैसे करना है ये जान भी सुन ये कैसे करते हैं दो शब्द हो गया आपके पास एक तो घटम दूसरा आनया ठीक है अब शक्ति वृत्ति से दोनों का संबंध हो गया यानी दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया घट मनी एक कंबु मिट्टी का पदार्थ आनय मनी क्रिया लाने की क्रिया उसमें हाथ बैरा दिया होता किंतु इससे वाक्यार्थ तो बोध नहीं होता इसको दोनों को आप जोड़ने की कितने भी कोशिश करो कुछ नहीं होता क्यों घड़ तो अपने स्थान से थोड़ा भी हिलेगा नहीं घड़ तो घड़ ही रहेगा ना वो तो कुछ नहीं होगा और अन्य क्रिया अनय क्रिया के रूप में ही रहेगा जो कार्य आप करेंगे इसीलिए इसमें से वाक्या तो बोध कैसे वाक्या बोध होने के लिए आपको दोनों को जोड़ करके एक तात्पर्य निकालना पड़ेगा तात्पर्य एक तो करना पड़ेगा अभी दो तात्पर्य बैठा हुआ है इसको मिलाना पड़ेगा एक तात्पर्य में करना पड़ेगा वो एक तात्पर्य क्या होगा कि जैसे घड़ है समझो घड़ एक स्वतंत्र पदार्थ है किंतु घड़ में शक्य संबंध होगा हो जाएगा कैसे वो क्रिया करने वाले कर्ता के साथ समझ रहे हैं। घड़ देखो एक पदार्थ बाहर रखा हुआ है वो घड़ का आपका कोई संबंध तो है नहीं। आप तो मनुष्य है घड़ तो वृत्ति का पदार्थ आपका संबंध किससे है क्रिया से है ये लाने की जो क्रिया है ना क्रिया तो हमेशा कर्ता में आश्रित रहता है यह व्याकरण शास्त्र कहता है कर्ता के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती है स्वतंत्र कर्ता वो कर्ता स्वतंत्र होता है कर्ता में ही सभी कुछ आश्रित रहता है इसीलिए वो कर्ता में आश्रित जो क्रिया है वो कर्ता भिन्न है कर्ता के बारे में हम वाक्य में कहा नहीं।, नहीं कहने पर भी कर्ता में आश्रित क्रिया के साथ वो घट का संबंध हो जाएगा क्योंकि लाने की क्रिया कर्ता में संबंध जब होंगे तो लाने के लिए कोई वस्तु चाहिए वो वस्तु के द्वारा ये कल्पित होता है कोई लाने की क्रिया करना चाहते हैं तो आपको कोई वस्तु चाहिए लाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए आपको बर्तन लाना पड़ेगा या पानी लाना पड़ेगा या घर लाना पड़ेगा या पुस्तक लाना पड़ेगा कुछ ना कुछ लाना है ना लाने की क्रिया तो आपने संपन्न होगी अब वो क्रिया को संपन्न करने के लिए घड़ को वहां ओस, मिलाया जाता मैंने आक्षेप से मिलाया जाता घड़ के बिना लाने की क्रिया संभव नहीं है जैसे तट ना हो तो गंगा में घोष संभव नहीं है तो ये हम बहे के बिना लाने की क्रिया करना संभव नहीं है इसीलिए वहां लक्षणावृत्तिकल समझ में आया कुछ थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा तब समझ में आया हाँ क्योंकि ये सब हम सामान्य व्यवहार में प्रयोग नहीं करते इसलिए होता है सही है किंतु नहीं होता है अब केवल दो में आप फंस जाते हैं तब तो आपको वाक्याल नहीं होगा आप उसको छोड़ रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि आने की क्रिया को लाने अक्सर लाने के लिए आप घर को वहां आक्षेप से जोड़ रहा है मिला रहा है इसीलिए घर नहीं है तो ला नहीं सकता तो घर का निश्चय वहां है पहले भी शब्द प्रयोग हो गया तो लाएगी अब समझ लो कोई कहा आ न कुछ ना कुछ कहा लाओ बोला तो आप क्या करोगी सोचने लगेगा कि ये क्या चाह रहा है अभी इस समय वो क्या काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए होगा हाँ अब वो बाहर से चल करके धूप में थक करके आया और लाओ बोल दिया तो पानी लाओ या साफ जबड़ देंगे अब बीमार है तो दवाई लाओ बोल दिया ऐसा हो समझेंगे तो आप जगह स्थान देखेंगे कि वो क्या कर रहा है वो देखती क्या स्थिति में है क्रिया तो बोल दिया तो वस्तु को आप ढूंढेंगे ना अब वो ढूंढना ढूंढ करके उसका संबंध जोड़ के अर्थ से लगाना ये वाक्यान्वय करना ये लक्षना से हो रहा है साक्षात नहीं हो रहा किसी के हरेक में लपना करने की बात करते हैं भट्ट जी कहते हैं लेकिन प्रभाकर इससे आगे आगे बढ़ता है प्रभाकर जी बोलते हैं देखिए अब गुरु शिष्य है वो बात अलग है किंतु यहाँ गुरु शिष्यों में भी वहाँ प्रश्न करने की जब स्थिति आ जाती है तो आप प्रश्न कर सकते ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई ये नहीं रखा है कि गुरु जी से कुछ पूछ नहीं सकता है सारे गुरु जी से भी पूछ सकता है यदि समय आया मौका आया तो, तो यहाँ प्रभाकर जी कहते हैं कि आप हर जगह पदों में लक्षणा लगाएंगे वाक्य बनाने के लिए लक्षणा लगाएंगे तो क्या दोष आएगा कि ये लक्षणा को गौण वृत्ति माना लक्षणा मुख्य वृत्ति नहीं मुख्य वृत्ति को शक्ति वृत्ति बोली शक्ति शब्द सुन के जो अर्थ ज्ञान होता है सामान्य में हमको भी ऐसा होना चाहिए कि जो कोई बोलता है तो जो जैसा बोल रहा है उसको सुन के जो बोलना चाहता है पूरा अर्थ सीधा सीधा पहले समझने की कोशिश करना चाहिए ऐसा नहीं कि वो बोलते ही कुछ उल्टा समझ लीजिए आपने वो नहीं सोच रहा है उसके विषय में ऐसा आप जो है बुद्धि से कुछ और समझ लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्जवम स्थाई जम आर्जम आर्जब तो एक गुण है तो रिजु भाव से पहले आपसे लेना चाहिए क्योंकि तो मुख्य अर्थ पहले होना चाहिए अब मुख्य अर्थ नहीं लगता है तो आप दूसरे अर्थ ले लो वो बात अलग तो प्रभाकर जी कहते हैं कि आप मुख्य अर्थ को छोड़कर वाक्यान्वयन करने के लिए लक्षणावृति को हर जगह लगा रहे हैं इससे क्या हो जाएगा वेद में मुख्य अर्थ नहीं है ऐसी आपत्ति आ जाएगी ये बहुत बड़ी आपत्ति है क्यों वेद इतने बड़े प्रामाणिक शास्त्र है और उस वेद में वेद के शब्दों में वाक्यों में सीधा सीधा शक्ति वृत्ति से अर्थ नहीं लगता ये यदि आप पूरा पक्का कर देंगे तब तो गौण वृत्ति से अर्थ लगाना हो जाएगा और गौण वृत्ति से अर्थ लगाने को हमेशा के लिए आप लगाएंगे तो वो ग्रंथ वो वर्ष तो प्रामाणिक नहीं हो सकती तो ये स्थिति है इसीलिए आप लिखना नहीं करना शक्ति से करना है ये उनका है जैसा उन्होंने कहा अब अन्वय लगाना कार्य से लेकर अन्वय लगाए इत्यादि जो भी करे अब इनका अपना अलग विचार है ये दोनों पक्ष हो गया ठीक है ये शब्द याद रहेंगे एक तो कार्यान्वित अब आगे हम इसी शब्द को प्रयोग करेंगे तब समझना है कार्यान्वित कौन सा है हाँ, नहीं तो समझ में नहीं आता ब्रह्मसूत्र ऐसा बोलेगी शब्दों को पकड़ के रखना कार्यान्वित तो स्वार्थ स्वार्थ भी रखिए स्वार्थ मन उसका अर्थ शब्द का अर्थ इतना ही है तो कार्यान्वित बोलते हैं और उसको नियोग अभिधान वृत्ति बोलते है ये कार्यान्वित तो वृत्ति भी शब्द बोलते हैं ऐसे ऐसे शब्द आता है तो ये कार्यान्वित मन प्रभाकर जी का ये कार्यान्वित संबंध नियोगित कार्य अभिगा और दूसरा है शब्द में थोड़ा ही अंतर है ना ये वृत्ति यह अभिहित अभिता कुमार जो से पहले से अभिहित है मैंने कफ दिया उसी के साथ अन्वय लगाने का वाद इसमें लक्षणावृत्ति से होता है और पहले वाले में शक्तिवृत्ति से कार्यान्वित करके करते कार्य नहीं है तो कुछ नहीं है ऐसा करते यहां मीमांतक ये कुमारी भट्ट जी भूदात हद को मानते हैं ये प्रभाकर आदि नहीं मानेंगे ये सब आपको स्पष्ट हो जाएगा आगे तो यही पूर्व पक्ष हुआ ठीक है अब ये पूर्व पक्ष का जो निश्चय जैसा उन्होंने किया है किन प्रमाणों के आधार पर किया हमारे यहां कोई भी ग्रंथ का अर्थ निश्चय करने के लिए षठ प्रमाण को माना गया है कोई ग्रंथ आपके सामने आ गया आप उस पर विचार करना चाहते हैं इस ग्रंथ का क्या सार है ये समझना चाहते हैं तो उसमें षटलिंग का प्रयोग करना चाहिए ऐसे ही वेद में उन षटलिंगों का प्रयोग करके अपने ढंग से प्रयोग करके ये पूर्व विमानसकों ने ये अर्थ निकाला कि वेद का ये सार है ऐसा निकाला तो हम कहते हैं वेदांति कहते है। हैं कि हम भी उन शटलिंगों का भी प्रयोग करके यह अर्थ निकालेंगे कि ये जो वेदांत भाग है ये ब्रह्म में ही वर्यवंधित होता है ब्रह्म ही इसका अर्थ है दूसरा ही तो षटलिंगों पर प्रयोग करेंगे षटलिंग का भी प्रयोग करें क्योंकि षटलिंग प्रयोग के बिना ग्रंथ का अर्थ निश्चाय निश्चय को प्रामाणिक नहीं मानते क्योंकि ग्रंथ पढ़ने के बाद आपको जो अच्छा लगा इसीलिए ग्रंथ अच्छा है ऐसा नहीं होता ग्रंथ में जो विषय कहना चाहता है वो विषय उसमें से प्राप्त हो रहा है तब तो ग्रंथ प्रामाणिक है आपको अच्छा लगा नहीं लगा इससे कोई मतलब नहीं हा? ये है उपक्रम उपसंहार अभ्यासोपूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति लिंगम तात्पर्य निर्णय ये छे लिंग है तात्पर्य निर्णय है ये ये कल हम विचार करेंगे Om um, Om um, Karuna um, bhava